गीतातत्वित अर्जुन का मोह संजय वाच उवाच एवुक्त शिशि केशो गुड़ाकेशन सेन भारत सेनोभ मध्ये स्थापय्वाथोत्तम भीस्म्रोण प्रमुखत सर्व च महिक्षिता उवाच पाथ पैता संवेता संजय बोला हे राजन अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने उस सर्वश्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में द्रोण एवं सभी राजाओं के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा पार्थ इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख यहाँ अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया गया है गुडाकेश के दो अर्थ होते हैं पहला गुडा का ईश और दूसरा गुडा केश गुड़ा का अर्थ है निद्रा या आलस्य और गुड़ा का तात्पर्य होता है गुढ़ या घने इस प्रकार एक अर्थ है नींद या आलस्य का स्वामी अर्थात वह जिसने नींद और प्रमाद को जीत लिया हो दूसरा अर्थ है जिसके केस घने हो महाभारत के वन पर्व में प्रसंग आता है कि अर्जुन ने बड़ी कठोर तपस्या करते हुए निद्रा को जीत लिया था एक मास तक वे तीन तीन रात के बाद केवल फलाहार करके रहे दूसरे मास को उन्होंने पहले की अपेक्षा दूने दूने समय पर अर्थात छ छः रात के बाद फलाहार करके व्यतीत किया तीसरा महीना पंद्रह पंद्रह दिन में भोजन करके बिताया चौथा महीना आने पर पांडुनंदन महाबाहू अर्जुन केवल वायु पीकर रहने लगे वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहे और इस प्रकार उन्होंने सारा आलस्य और प्रमाद जीत लिया तथा निद्रा उसके वश में हो गई त्रापस्थान पार्थ पितृनस पिता महान आचार्यान मातुला भ्रात्र पुत्रा पौत्राण सखिस्तथा तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए अपने ताऊओं चाचाओं पितामहों आचार्यों मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों तथा मित्रों ससुरों और सुहृदों को भी देखा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टिपात किया उसकी आँखों में एक विचित्र ही दृश्य उपस्थित हुआ वह तो यह देखना चाहता था कि मुझे किन किन के साथ लड़ना है पर वहाँ उसे अपने ही सगे संबंधी दिखाई पड़े कोई ताऊ हैं तो कोई चाचा जैसे कुरुवंश के भूरिश्रवा आदि पितामह भीष्म तो है ही सोमदत्त के समान पितामह तुल्य व्यक्ति भी हैं आचार्यों में द्रोण कृप आदि हैं शल्य और शकुने के समान मामा हैं धृतराष्ट्र पुत्र सभी के सभी भाई तो है ही फिर अपने स्वयं के भाई हैं पुत्र के समान दुर्योधन सुत लक्ष्मण आदि हैं और स्वयं के पुत्र अभिमन्यु आदि हैं पौत्रों में कौरवों के पुत्रों के पुत्र हैं मित्रों में कृतवर्मा और अश्वस्थामा आदि हैं द्रुपद आदि असुर हैं द्रुपद आदि ससुर हैं फिर दोनों ही सेनाओं में ऐसे अनेक राजा हैं जो सुहिद हैं परस्पर कल्याण चाहने वालों को रोहित कहते हैं इस दर्शन की अर्जुन पर जो प्रतिक्रिया हुई उसे अगले श्लोकों में व्यक्त करते हैं